अच्छा ये ग्यारह पृष्ठा में जो हम लोग देख रहे थे द्रव्य का लक्षण था द्रव्य तो जातिमत्व वो पंक्ति देखिए ग्यारह पृष्ठा में द्रव्य तो जातिमत्व लक्षण लक्षण लक्ष्यता अवच्छेद अभिन्नत्वे सति ये नियम है कि लक्षण और लक्ष्यता अवच्छेदक भिन्न होना चाहिए क्योंकि लक्ष्य को आप लक्ष्यता अवच्छेदक के द्वारा कहेंगे घटक किसको कहेंगे जिसमें घटक तो रहेगा तो घटक अगर लक्ष्य है तो लक्ष्यता अवच्छेदक, घटक तो, तो लक्ष्यता अवच्छेदक के द्वारा लक्ष्य को कहेंगे और लक्षण उससे कुछ भिन्न पदार्थ तो होना चाहिए क्योंकि लक्षण हमको ज्ञात तो होना चाहिए उसके द्वारा हम लक्ष्य को खोजेंगे तो अगर लक्षण वही होगा जो लक्ष्यता अवच्छेद को होगा तो हमको ज्ञात तो अभी कहाँ कुछ रहा लक्षण अज्ञात तो होना चाहिए तब तो हम लक्ष्य को खोजेंगे अभी लक्षण बना दे लक्ष्यता अवच्छेद को लक्ष्यता अवच्छेद का हमारे हाँ लिए अभी अज्ञात तो है क्योंकि लक्ष्य अज्ञात है लक्ष्य अज्ञात तो है अर्थात लक्ष्यता अवच्छेद अज्ञात है वही अगर लक्षण बन जाएगा तो हमको ज्ञान नहीं होगा अरे यहाँ आप अनुमान वाक्य देंगे द्रव्यम इतर भिन्नम द्रव्यत्वात द्रव्य हो गया हेतु वही उसके लक्षण है द्रव्य का लक्षण बना करके अगर हम पक्ष का मतलब ये साध्य का ज्ञान के लिए चलेंगे तो पहले हमारा पक्षता अवच्छेद का लक्ष्यता अवच्छेदक पक्षता अवच्छेद की बात है तभी लक्ष्यता अवच्छेदक हो जाएगा द्रव्य लक्षण हो रहे हैं द्रव्य ये इससे शाब्दबोध हमको नहीं होगा क्योंकि हमको लक्षण उससे भिन्न ज्ञान है नहीं इस पंक्ति को थोड़ा और अलग वो कहते हैं जब हम कहते हैं कि पर्वतो बीमान धूम यहाँ पर्वत का लक्षण हो गया धूमा और पक्षता अवच्छेद का क्या हुआ पक्ष क्या है तो पक्षता अवच्छेद का पक्षता का अवच्छेद क्या होगा पर्वतत्व तो? तो धूम और पर्वतत्व तो भिन्न है धूम पर्वत नहीं है मतलब धूमो पर्वतत्व तो नहीं है धूमो पर्वत का धर्म है वो लक्षता अवच्छेद का नहीं होना चाहिए जो पक्ष का धर्म है जिसको हम आश्रय करके साध्य का सिद्ध करेंगे उसको कहा जाता है धर्म, पक्ष का धर्म पक्षे का धर्म, धूम हो गया पक्षधर्म पक्षधर्म लक्ष्यता अवच्छेद का नहीं होना चाहिए पक्षधर्म वही लक्षण है पक्ष धर्म उसी को कहते हैं जिसको हेतु बनाते हैं जिसको लक्षण करके इतर भेदक ज्ञान कराते हैं वो सब एक ही चीज है अब अर्थात न अवच्छेद शब्द का अर्थ होता है कि, जैसे हम कहते हैं की कैला क्या है कहते हैं इसका जो बाउंड्री है ये मान लीजिए उसका अवच्छेद अच्छा तो खाली बाउंड्री ही कैला सा नहीं।, नहीं होगा तो कहीं पूरा ये जमीन जो है वो सब कैलाश आश्रम है ना अच्छा तो फिर ये जो बिल्कुल जमीन हुआ ये कैलाश आश्रम जहां बाउंड्री है वो नहीं है इस प्रकार की होगा क्या नहीं होगा वो सबको लेगा अगर कैलाश आश्रम जमीन माने तो तो इसको लेगा इसलिए लक्ष्यता अवच्छेदक कर अर्थात लक्ष्यता अवच्छेद करने से लक्ष्यता का अवच्छेद लक्ष्यता कहाँ रहेगा कहते लक्ष्य में लक्ष्य में लक्ष्यता रहेगा लक्ष्यता का एक अवच्छेद होगा ये अवच्छेद क्या करेगा लक्ष्यों को दूसरों से भिन्न कराएगा अर्थात दूसरों से भिन्न कराने वाले अवच्छेद को कहा जाता है जो अवच्छेद होगा वो लक्ष्य में सर्वत्र रहना चाहिए जिस जगह में नहीं रहेगा उस जगह को दूसरों से भिन्न नहीं करवाएगा इसलिए लक्ष्यता अवच्छेद सर्वत्र जैसे घटक लक्ष्यता अवच्छेदक घटत्व घट तो घटता का कहाँ रहेगा सर्वत्र रहना पड़ेगा तो इसी प्रकार की यहाँ लक्ष्यता अवच्छेद को कहेंगे जो कि संपूर्ण लक्ष्य में सर्वत्र रहेगा किंतु जो लक्षण होगा वो संपूर्ण लक्ष्य में सर्वत्र होना पर्वत में सर्वत्र धूम होना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है जैसे कहेंगे लक्षण हो गया शासनादिम गौ का होगा जो शासना है वो गौ का सर्वत्र है क्या नहीं है क्षता अवच्छेद का क्या है गो अगर लक्ष्य बनाएंगे तो गोत्व गो तो? वो कहा रहेगा गो तो सर्वत्र सर्वत्र रहा किंतु लक्षण रहना ऐसा कोई जरूरी नहीं है हो सकता है कहीं कोई किंतु सर्वत्र होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है घटत तो सर्वत्र रहेगा घटो में क्योंकि जिस स्थान पर वो घटतत्व नहीं रहेगा कहीं घटो में तो वो स्थान को फिर घट नहीं कहेंगे घट तो नहीं रहेगा तो घट नहीं होगा तो लक्ष्यता अवच्छेद कर लक्षण ये दोनों भिन्न होना चाहिए ये आपा तो आपात विचार से ऐसे निश्चय होता है आगे यहाँ पंक्ति देखेंगे तो ना ये आगे कहेंगे बताएंगे दोस्तों तो लक्षण लक्ष्यता अवच्छेद कर अभिन्न सती परार्थ अनुमिति प्रति शाब्दोध द्वारा पंचावय वाक्य से य प्रयोजकम दूसरे को अनुमान से ज्ञान कराने के लिए उसको कहते हैं परार्थानुमित दूसरों का ज्ञान कराना है तो उसके प्रति शाब्दोध द्वारा पंचावय वाक्य से यत प्रयोजकत्व पंचावय वाक्य वहां प्रयोजक बना बनता है दूसरों को ज्ञान कराने के लिए तो न उपद्यते अर्थात पंचावय वाक्य प्रयोग करेंगे किन्तु उसको शब्द बोध नहीं होगा क्यों नहीं होगा यत आप कहेंगे अभी द्रव्यम स्व इतर भिन्नम द्रव्यवाद इस प्रकार के आप अनुमान वाक्य कहेंगे उसमें इतिहाकार द्रव्य पक्षक इतर भेद अनुमापक इस अनुमान में पक्ष क्या है द्रव्य और साध्य हो गया इतर भेद तो इतर भिन्न में रहेगा इतर भेद वही साध्य होगा तो द्रव्य तो पक्षक इतर भेद अनुमापक अनुमापक तो अनुमान कराने वाला अनुमान कौन कराता है हेतु कराता है तो अनुमापक हो गया द्रव्यत्व हेतु तो द्रव्य लक्षण ऐसे द्रव्य को आप अगर लक्षण बनाएंगे तो उपनयात उपनय वाक्य से उपनय वाक्य कहते हैं कि तथा अय जैसे कहते कि पर्वतो बनी धूमवत्वात यत्र धूमस तन्य महान अयथ अयमर्थ यहाय महानसम कैसा है धूमवत्वात्मा इसी प्रकार की तथा ये भी धूमवत्वात्म धूम तथा कहने का अर्थ है कि अयमर्थ तथा धूमगान तो धूमवान अर्थात अयम पर्वत धूमवान पर्वत हो गया पक्ष धूम हो गया पक्ष धर्म तो धूमवान अर्थात इसको कहते हैं कि उपनय वाक्य तथा तो अयम पर्वत अर्थात तथा थाच्य। अयम अपी धूमवान कहीं कहीं यहाँ की तो परामर्श वाक्य में आगे कहेंगे ये उपनय वाक्य को परामर्श वाक्य कहते हैं तो वहाँ कहेंगे की जो उपनय वाक्य होता है वो होता है व्याप्य धूमवान पर्वत बन्ही व्याप्य ये कोई कहते हैं कोई कहते नहीं कहते कि धूमवान पर्वत बन्ही व्याप्य तो ग्रहण कर लिया नानस में फिर उसको कहने का क्या जरूरत है जैसा मानस है तो तो धूमवतवात मान क्यों कहते धूम बनी में व्याप्ति है तथा चो मे भी धूमवतवा धूमवान को बनीमान होगा कहीं कहीं उपनय वाक्य में कहेंगे बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत कहीं कहीं कह देंगे की धूमवान पर्वत तो होने से आपको पहले से व्याप्ति है आगे हो जाएगा इसी को यहाँ कहते हैं जो होगा व्याप्य धूम है बनी होगा कहीं व्यापक को कहते नहीं उपनय वाक्य में क्योंकि आप तो दृष्टान्त में ग्रहण कर लिए हैं इसी पक्षे यहाँ दिखा रहे हैं पक्ष धर्मता मात्र बोधवादी मते पक्ष धर्मता मात्र को कहते हैं अर्थात उपनय वाक्य केवल पक्ष धर्मता को कहता है धूमवान पर्वत बन व्याप्ति ऐसा नहीं कहता है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि धूमवान कहने का क्या जरूरत है अब तो व्याप्ति ग्रहण कर लिए तो पक्ष धर्मता मात्र बोध होता है उपनय वाक्य से उपनयात पक्ष धर्मता मात्र बोधवादी मत में जो लोग ऐसा कहते हैं उनका वाक्य हो जाएगा द्रव्य तो वत द्रव्य तो द्रव्य तो जैसा कहते कि धूमवान पर्वत इसी प्रकार हो जाएगा द्रव्य तो द्रव्य इत्याक शाब्दोध तो अव्युत्पन्नतयाब्दोध है ये शाद बोध होगा नहीं द्रव्य तो बध द्रव्यम इससे किसी को कोई ज्ञान नहीं होगा जिसको द्रव्य का ज्ञान नहीं है उसको ज्ञानी नहीं होगा अव्युत्पन्नतया पंचावय वाक्याधीन वा वा शब्द बोध एवं न स उसको तो ये उपनय वाक्य का ही ज्ञान नहीं होगा द्रव्य तो बध द्रव्यम इतना कहने से इसी वाक्य से उसको कुछ ज्ञान नहीं आएगा नहीं आएगा तो पंचाव वाक्य से उसको कैसे होगा द्रव्यम इतर भिन्नम द्रव्य अभी द्रव्य द्रव्य तो उसका स्पष्ट नहीं हुआ तो नहीं होने से तथाच तो उपनय अनुत्थान प्रसंगे न अनुमिति विलोप तो उपनय वाक्य व्यर्थ हुआ क्योंकि उपनय का जो शब्द बोध करवाना चाहे था वो नहीं करवा पाया आप कहेंगे की बन्नी धूमवान पर्वत वहां जैसे शब्द बोध होगा ऐसे घटत तो घट कहेंगे इसे उस प्रकार के शब्द बोध नहीं होगा तो अनुमान विलोप हो जाएगा इसीलिए लक्षणांतरम आह गुणवत्व कह दिया इसका निष्कर्ष है कि उपनय वाक्य से शब्द बोध नहीं होता है इतना और दूसरा और एक पंक्ति वहां याद रखना है कि लक्ष्यता अवच्छेदक लक्षण ये दोनों समान नहीं होना चाहिए ये दोनों भिन्न होना चाहिए ये सब मुक्तावली इत्यादि में विचार होता है जो किरणावली है किरणावली अर्थात ये दीपिका के ऊपर टीका है दीपिका ये ग्रंथकार का ही टीका है अन्नम स्वयं दीपिका लिखे है तो उसके ऊपर फिर ये किरणावली कृष्ण बल्लवाचार्य लिखे है तो ये अर्थात तो अधिक थोड़ा उच्चा ग्रंथ से ला करके इसको और लिखे है ठीक है आ गए, अभी अव्याप्ति का क्या लक्षण हुआ था लक्षण अवृतित्व और अतिव्याप्ति का अलक्ष्य वृत्तित्व और असम्भव का लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व लक्ष्य मात्रा में ही नहीं अच्छा आगे हम ध्वंस ध्वंस का ए नित्य का लक्षण घटा रहे थे अच्छा तो ये दोनों लाइन वाला आपको स्पष्ट रहा तो एक लाइन अर्थात रहेगा तो उसका दोनों पार्श्व में अनंत अनादि अनंत हो जाएगा बाकी एक और तीन भाग हो जाएगा होने से जो कार्य वाला लाइन होगा उसका प्रथम भाग हो जाएगा प्राग भाव हो बीच वाला कार्य और तृतीय भाग हो जब हम ध्वंस का पहले प्रतियोगी निकालेंगे ध्वंस का प्रतियोगी क्या हो कौन होगा कहें यश ध्वंस स्वंस से प्रतियोगी क्योंकि नियम है यश अभाव स्व अभाव प्रतियोगी और यशमिन अभाव स्व अभाव अनुयोगी यशमिन तो यहाँ हम कहेंगे ध्वंस का प्रतियोगी खोजते हैं यश ध्वंस प्राग अभाव का भी ध्वंस होगा और कार्य का भी ध्वंस होगा इसलिए ये दोनों तो प्रतियोगी बन जाएंगे अभी अप्रतियोगी तो अर्थात जिसका ध्वंस नहीं होता है नहीं होता है किसका किसका ध्वंस नहीं, नहीं होगा ध्वस और नित्य का? का तो अभी हमको ध्वंसों को हटाना है क्योंकि नित्य का लक्षण कर रहे हैं इसलिए ध्वंस भिन्न तो सत्य कह देंगे लक्षण वो करेगा बनाएगा जिसको लक्ष्य पता है लक्षण बनाने वाला जानता है नित्य को इसलिए वो कहता है कि अप्रतियोगी करने से नित्य भी आता है आने से कहता है कि नहीं ध्वंस भिन्न तो जोड़ो वो कट जाएगा गो का लक्षण वही बनाएगा जो गो देखा है और लक्षण को व्यवहार करेगा जो गो देखा नहीं है वो लक्षण लेकर के खोजेगा बनाने वाला कह रहा है कि ये नित्य पदार्थ तो है जो है। कि ध्वंस का अप्रतियोगी है किंतु ध्वंस भी ध्वंस का अप्रतियोगी है इसलिए ध्वंस भिन्न तो हम जोड़ देंगे अभी जिसको पता नहीं है लक्षण लक्षण वो लक्षण इतना अंश उसको मिलेगा ध्वंस भिन्न स्थिति ध्वंस अप्रतियोगिता उसको नित्य पदार्थ किया प्राप्त तो नहीं है उसके सामने कुछ पदार्थ है जैसे वो सामने है किंतु अभी उसका पता नहीं लक्षण लेकर के खोज रहा है इसी प्रकार के नित्य पदार्थ उसको सामने में है वो जानता है परमाणु ऐसा है कैसा है कि जिसका आदि नहीं है अंतर नहीं है मतलब जिसका ध्वंस भी नहीं होता है जिसका प्रागवा भी नहीं होता है इस प्रकार जानता है वो अगर गो पदार्थ उसको चक्षु से नहीं दिखेगा उसका सामने अगर नहीं है तो फिर लक्षण से ग्रहण कर लेगा क्या इसी प्रकार की नित्य पदार्थ भी उसके सामने में है सामने में है अर्थात जानता है कि इसका आदि नहीं है उसका अंत नहीं है इतना जानता है ऐसा एक पदार्थ है इसका आदि नहीं है उसका अंत नहीं है किंतु इसी को नित्य कहते हैं इसी को गौ कहते हैं इस प्रकार वो जानता नहीं लक्षण होने से जान लेगा अच्छा यही गौ है इसी प्रकार की नित्य पदार्थ सामने में है किन्तु जानता नहीं अभी लक्षण घटाएगा तो पहले कह दिया कि ध्वंस का अप्रतियोगी होने से वो पदार्थ भी नित्य पदार्थ भी आ जाएगा वो पदार्थ भी नित्य तो जानता नहीं वो पदार्थ भी आ जाएगा क्यों कहते हैं उसका ध्वंस नहीं होता है ना जानता है और ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है ये जानता है इसलिए दोनों आए आगे फिर ध्वंस भिन्न उसको लक्षण में मिला कहेगा अच्छा ध्वंस नहीं है तो वही पदार्थ नित्य है लक्षण का यही उपयोग होता है व्यवहार करना नित्य को ध्वस को जानता है ध्वंस को जानता है जो ध्वसों का जो लक्षण का घटक पदार्थ को नहीं जानता वो लक्षण व्यवहार नहीं कर पाएगा ना जो शासनादि मतम शासना नहीं जानता है वो कैसे व्यवहार करेगा लक्षण अच्छा, ये एक लक्षण हुआ तो इसमें दे दिया ध्वंस भिन्न सती ध्वंसा प्रतियोगित्व इसमें विशेष अंश कौन है ध्वसा प्रतियोगित्व और ध्वंस भिन्न ये हो गया विशेषण अंश आगे ध्वसे अतिव्याप्ति वारणाय ध्वंस भिन्न इति अर्थात हम ध्वंस भिन्न नहीं कहेंगे कितना कहेंगे होने से ध्वंस में अतिव्याप्ति होगा इसलिए अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ध्वंस भिन्न करना पड़ेगा और विशेष दलो अगर नहीं कहेंगे तो खाली विशेषण कहेंगे तो विशेषण कौन है ध्वंस भिन्न तो कहने से घट भी ध्वंस भिन्न है ध्वंस घट ध्वंस भिन्न है तो अभी घटा दो अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम अर्थात विशेष्य दलम ध्वंस अप्रतियोगित ये अगर अप्रतियोगित तो मगर तो नहीं कहेंगे लक्षण हो जाएगा ध्वंस भिन्नत्व ध्वस तो घट में भी है तो घट में अतिव्याप्ति होगा क्यों घट में अतिव्याप्ति हुआ ठीक है घट में लक्षण चला गया क्यूँकि आप ध्वस भिन्न कह दे तो ध्वंस में घट में लक्षण चला गया किंतु इसको अतिव्याप्ति क्यों कहे अलक्ष्य में गया क्योंकि घट हमारा लक्ष्य है क्या नहीं है अलक्ष्य में गया इसलिए इसको अतिव्याप्ति कहे लक्ष्य में तो नित्य में तो जा रहा है क्योंकि अगर हम ध्वंस भिन्नतव कहेंगे ये नित्य में जाएगा नित्य ध्वंस है क्या ध्वंस भिन्न तम रहेगा नित्य में लक्ष्य में तो गया जा करके घट में गया जो कि अलक्ष्य है तो लक्ष्य में जा करके अलक्ष्य में गया इसलिए इसको पे अति करने से कुछ भी ले सकते हैं। है। जो ध्वस से बिना नित्य को छोड़ करके को जाकरणु में भी जाता है ध्वस बिन्न तो कहने से परमाणु में जाएगा क्या दोष होगा पर तो दोष नहीं है क्योंकि परमाणु हमारा लक्ष्य है नित्य है तो वहां जाना चाहिए वो जाएगा अच्छा आगे दूसरा लक्षण जैसे यहाँ ध्वस भिन्न तो क्षति ध्वसा दे दिया दूसरा लक्षण कहेंगे प्रागभाव भाव भिन्न क्षति प्राग जो प्रागभाव का प्रतियोगी होगा अर्थात जिसका प्रागभाव भाव प्रागभाव प्रतियोगी अभी प्रागभाव यश प्राग भाव सप्रागभाव प्रतियोगी प्रागभाव कब रहता है जिसका प्रागुभाव होगा उसको प्रागुभाव का प्रतियोगी कहेंगे प्रागुभाव कब रहेगा कार्य से, पहल, से पहले अभी कार्य का प्रागुभाव होता है, है होता है? ध्वंस का प्रागुभाव होता है नहीं। ध्वस पहले था क्या नहीं, नहीं था। ध्वंस का प्रागुभाव रहेगा नहीं रहेगा हम लाइन तीन हैं अभी जिस समय में ध्वंस है तृतीय भाग में ध्वंस है द्वितीय में ध्वंस है क्या ध्वंस है जिस समय प्राग भाव है उस समय में ध्वंस है को तो ध्वंसों का उत्पत्ति होती है नहीं होती है उत्पत्ति होती है उत्पत्ति ध्वंसो को कार्य मानने का कोई आवश्यक नहीं है वो अलग बात है ध्वंसो कार्य है क्योंकि जिसका उत्पत्ति होगा वो कार्य होगा ध्वंस होने से पहले ध्वंस था ध्वंस घट का ध्वंस हुआ घट का होने से पहले घट ध्वस था क्या नहीं, नहीं, था। नहीं था तो जो घट ध्वंस नहीं था तो बाद में घट ध्वंस हुआ तो जिस समय घट ध्वंस नहीं था तो घट ध्वंस का अभाव था ये कौन सा अभाव है तो अभी ध्वंसों का प्रागभाव हुआ ध्वंस का प्रागभाव कार्य काल में है प्राग भाव काल में है जिस समय में कार्य है उस समय में ध्वंस है कार्य ध्वस नहीं है इसलिए ध्वंस का प्राग भाव प्रथम में रहेगा ना द्वितीय में रहेगा प्रथम में रहेगा। दो द्वितीय में कार्य है ध्वस है क्या? अच्छा आप लोग ध्वंस को हम लोग तीन भाग किए है ना एक घट प्राग भाव एक घटक रूपक कार्य एक एक घट अभी घट जोड़ दीजिए जिस समय में घट ध्वंस नहीं है किस समय में घट ध्वंस नहीं है जब घटभाव है ना जब घट है घट ध्वंस नहीं है जब घट प्राग भाव है तब घट ध्वंस है तो घट ध्वंस घट प्रागभाव काल में रहा ना घटक काल में रहा घटध्वंस दोनों काल <notplayer> काल काल में में में में प्रश्न सुन लीजिए है है है है है नहीं नहीं घट है घोटा <laughs> उसमें घट ध्वस है क्या नहीं जिसमें घट प्रागभाव है उसमें घट ध्वस है क्या नहीं तो घट ध्वंस ये दोनों अवस्था में नहीं है नहीं है तो ये जो नहीं है हम कहते हैं अभाव कहते हैं घट ध्वंस का अभाव कब कब है जब घटक का प्रागभाव है ना जब घटक है दोनों में है तो ध्वंस का प्राग भाव है हा ध्वंस का प्राग भाव ध्वंस का प्राग हुआ ये दोनों अवस्था में तो ध्वंस ध्वंस का प्रागभाव प्राग हुआ किसका प्रागभाव हुआ तो जिसका प्राग भाव होगा वो प्रागभाव का प्रतियोगी तो ध्वंस का प्राग भाव हुआ इसलिए ध्वंस भी प्राग का प्रतियोगी बनेगा, जैसे प्राग भाव ध्वंस का प्रतियोगी ऐसे ध्वंस भी प्राग का प्रतियोगी क्योंकि ध्वंस का पहले प्रागभाव था यश प्रागभाव स्व प्रागभाव से प्रतियोगी तो ध्वंस भी प्रागभाव का प्रतियोगी हुआ <coughs> अच्छा और जो कार्य है हम कहते हैं यश प्रागभाव स्व प्रतियोगी कार्य का पहले प्राग भाव था, था। तो कार्य भी प्राग का प्रतियोगी हुआ? हुआ तो प्रागभाव का प्रतियोगी कार्य हुआ ना प्रागभाव का प्रतियोगी ध्वंस हुआ दोनों हो गए तो क्योंकि यश यस प्रागभाव्रतियोगी तो प्राग्भाव तो घट का भी है ध्वंस तो का भी है इसलिए दोनों प्रतियोगी हो गए तो प्रागभाव का प्रतियोगी कौन कौन हुए कार्य और कार्य और ध्वंस ये दोनों प्रागुभाव का प्रतियोगी हो गए प्रतियोगी कौन होगा जिसका प्राग्भाव नहीं है वो अप्रतियोगी हो जाएगा किसी का प्राग भाव नहीं है नित्य का नहीं है और तो ये तीनों में से किसका प्रागुभाव नहीं है का है? है? कार्य का प्रागुभाव है प्रागुभाव का प्रागुभाव है प्राग का तो प्रागुभाव का प्रागुभाव नहीं होने से प्रागभाव प्रागुभाव का अप्रतियोगी बना तो भी प्राग का अप्रतियोगी प्राग भाव हुआ ना कार्य नित्य हुआ दोनों दोनों हो गए जैसे ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस और नित्य हुआ है इस प्रकार प्रागभाव का अप्रतियोगी भी प्रागभाव भी नित्य भी है कोई समान लाइन है तो विप्रागभाव का प्रागभाव नहीं है अप्रतियोगी हो गया और नित्य नित्य का ही प्राग नहीं है ये दोनों अप्रतियोगी हो गए हम नित्य का लक्षण कर रहे थे कह देंगे की प्राग अप्रतियोगी नित्य कहने से कौन कौन आ जाएंगे दोनों आ जाएंगे किसको हटाना है तो क्या जोड़ देंगे तो ये दूसरा लक्षण हो जाएगा जैसे ध्वंस भिन्न सति ध्वसा प्रतियोगित्व ऐसे प्राग भाव भिन्न सती प्राग ये दूसरा लक्षण होगा और तीसरा लक्षण यहाँ कहते हैं हम खाली कहेंगे की ध्वंस अप्रतियोगित्व ध्वंस का अप्रतियोगी अर्थात जिसका ध्वंस नहीं होता है कौन कौन आएंगे ध्वंस का का अप्रतियोगी जिसका ध्वंस नहीं होता है कौन कौन होंगे दोनों आ जाएंगे अभी ध्वंसा प्रतियोगित्व कहने से ध्वंस और नित्य दोनों में लक्षण गया हमको किसको हटाना है ध्वंस को हटाना है जो ध्वंस है उसका प्रागभव था इसलिए ध्वंसो जो है प्रागभाव का प्रतियोगी है हम कह देंगे कि लक्षण में भी प्रागभाव भाव का अप्रतियोगी जो ध्वंस है वो प्रागभाव का प्रतियोगी है क्योंकि ऐसे प्रागभाव भाव ध्वंसो का ही प्रागभाव था अभी हम लक्षण में जोड़ देंगे प्रागुभाव का जो अप्रतियोगी है ध्वस कट जाएगा क्योंकि ध्वंस प्रागभाव का प्रतियोगी है अभी हम लक्षण में जोड़ेंगे प्राग भाव अप्रतियोगी कट जाएगा तो रहेगा नित्य तो प्राग भाव प्रतियोगित्व सती प्रतियोगित्व में तृतीय लक्षण होगा ऐसे तीन लक्षण देते है कैसे ध्वसा प्रतियोगिता क्या, क्या दोस्तों देखिए अभी हम ध्वंसा प्रतियोगित्व हम विशेषी अंश रखे ध्वंसा अप्रतियोगितम तो कहने से ध्वंस और नित्य दोनों आये अभी ध्वंसो जो है वो प्रागभाव का प्रतियोगी है क्योंकि उसका प्रागभाव होती है तो हम आगे जोड़ दें कि प्रागुभाव का अप्रतियोगी लीजिये ध्वंस तो नहीं आएगा प्रागभाव का अप्रतियोगी दे जो प्रागभाव अप्रतियोगी अभी प्रागभाव आ जाएगा आप दूसरा अंश क्या है ध्वंस का अप्रतियोगी जो प्राग भाव है वो ध्वंस का प्रतियोगी है कट जाएगा विशेष अंश से, से प्राग भाव कट जाएगा क्योंकि वो तो पहले से कट ही गया था खाली ध्वसभाव ध्वंस बच गया था वो तो पहले से कट गया था अच्छा ये तीन लक्षण ऐसे वहां कहते अच्छा इसमें कुछ ये जो लक्षण में इसमें कुछ विशेष नहीं है बात है एक प्रतियोगी एक अप्रतियोगी खाली थोड़ा मतलब ये करके विचार करके किंतु संस्कार जब तक तो नहीं होता पहले ये बहुत कठिन पड़ता है ये क्या है ये अप्रतियोगी हो गया है प्रतियोगी हो गया उसने तीन ही लाइन एक लाइन में तीन रहे एक लाइन में एक रहा तो जो तीन वाला लाइन को आपों में रहा प्राग दक्षिणा में रहा ध्वस और उसी को छोड़ करके बाकी जितने रहेंगे वो प्रतियोगी हो जाएंगे वही उसका अप्रतियोगी होगा इतना इसमें बात है एक दो बार थोड़ा और स्वयं विचार करने से एकदम स्पष्ट रहता है यहाँ तक नित्य का लक्षण हो, हो गया अभी आगे अनित्य का लक्षण कहेंगे क्योंकि सद्विधा नित्य अनित्य, जिसका प्रागभाव रहेगा वो अनित्य होगा जिसका प्रागभाव है अनित्य क्योंकि प्राग भाव काल में वो पदार्थ है क्या नहीं है वो नित्य हो जाएगा और जिसका ध्वंस होगा प्रागभाव नहीं है किन्तु तो ध्वंस हो जाएगा उसका प्राग नहीं है कि ध्वसो तो हो जाएगा ध्वंसो होने से भी अनित्य हो जाएगा ऐसा कोई पदार्थ है जिसका प्रागव तो नहीं है कि ध्वसो तो हो जाएगा अभी चार ही पदार्थ हमारे सामने में आ रहे हैं विचार करते हैं हम लोग चार पदार्थ है ऊपर लाइन में एक है नीचे लाइन में तीन है इसमें एक है जिसका प्रागव तो नहीं है कि ध्वस होता है प्रागो प्रागो, प्रागो, प्रागो है नहीं, नहीं है ध्वंस तो है ऐसे एक पदार्थ है जिसका ध्वंस तो नहीं है किंतु प्रागुभाव है।, है उसका नहीं है है तो ये पूरा विचार जिसका ध्वंस हो जाए और जिसका प्रागुभाव हो जाए वो अनित्य होगा ऐसा कौन है जिसका ध्वंस भी है और जिसका प्रागुर्भाव भी है और प्रागुभाव भी है कार्य कार्य अभी प्राग अनित्य है ना कार्य अनित्य है ना ध्वंस अनित्य है इसलिए कोई एक हो चाहे प्राग हो चाहे ध्वंस हो दोनों में से कोई एक है तो वो नित्य हो जाएगा एक ही अभाव अगर मिल गया तो नित्य हो जाए कार्य का दोनों अभाव मिलते हैं किन्तु ध्वंस प्रागभाव का एक एक अभाव मिलते हैं प्राग का केवल ध्वंस है ध्वंस का केवल प्राग है कार्य का किन्तु दोनों अभाव है इसलिए दोनों अभाव से कोई एक भी मिल जाए तो अनित्य हो जाएगा इसलिए अनित्य का लक्षण कहते हैं ध्वंस प्रतियोगित्व प्रागभव प्रतियोगित्व वहाँ चौ नहीं कहते हैं व कोई एक हो या तो ध्वंस का प्रतियोगी हो अथवा तो प्राग भाव का प्रतियोगी हो ध्वंस का प्रतियोगी कौन कौन होंगे प्राग और कार्य और प्राग भाव का प्रतियोगी कौन कौन होंगे कार्य और कार्य और तो ये सब अनित्य में कोई एक होने से भी हो जाएगा दोनों में से कोई एक अगर दोनों अंश कहेंगे लक्षण कहाँ जाएगा दोनों तुम तुम ये दोनों अंश कहेंगे ध्वंस प्रतियोगित्व प्रागभाव प्रतियोगित्व्यम कार्य में जाएगा ये ध्वस प्रागभाव में नहीं जा पाएगा इसलिए वाह कहते है। से हैं ध्वंस प्रध्वंस है से कि प्र कहें से प्रध्वंस हो गया न प्राग भाव ध्वंस नहीं है प्राग भाव का ध्वंस होता है से ध्वंस का प्रागभाव है ध्वंस ध्वंस अलग है अच्छा यहाँ तक हो गया नित्य का लक्षण नित्य का लक्षण कर दिया आगे त्रिविधा कहे थे त्रिविधा कहे जो शरीर इंद्रिय विषय भेद आगे शरीर का लक्षण करते हैं यद् तो भोगनम तदेव शरीरम जो भोग का आयतन आयतन आश्रय अर्थात जिसमें भोग होता है उसको शरीर कहेंगे तो जिसमें भोग होता है कोई देश लेने से तो ठीक है शरीर देश में हुआ किंतु भोग भी किसी काल में होगा ना सुबह हुआ शाम को हुआ रात को हुआ तो भोग किसी काल में भी होगा अतिव्याप्ति होगा काल में तो <laughs> कहेंगे तो चेष्टाश्रय चेष्टा का आश्रय जैसे भोग शरीर में होता है चेष्टा भी शरीर में होगा जड़ में चेष्टा नहीं है जड़ में व्यापार कहते हैं रथ में व्यापार हुआ क्रिया हुई तो चेष्टा चेष्टा अर्थात चेतन निष्ठा इसलिए शरीर और कहेंगे कहते तो चेष्टाश्रय चेष्टा भी तो किसी काल में होगा ना सुबह हुआ शाम को हुआ दोपहर हुआ किसी काल में होगा फिर तो काल में जाएगा इसलिए कहेंगे अंत्यावय भी होना चाहिए शरीर उसको कहेंगे जो भोग का आयतन हो चेष्टा का आश्रय हो और अंत्य अवयवी हो अंत्य अवयवी किसको कहेंगे जो किसका अवयव नहीं बने वो अंत्य अवयवी कहेंगे क्योंकि ये जो उंगली है ये अवयव है और ये अवयभी है अवयवी भी है अवयवी भी है, तो होने से ये अवयवी तो है किंतु अवयव होने से यह अंत्य नहीं हुआ इसी प्रकार हस्त ये अवयव भी है अवयव भी है किंतु तो ये दूसरों का अवयव बन गया था, ये अंत्य अवयव नहीं हुआ तो अंत्य अवय भी नहीं हुआ शरीर कि तो अवयव नहीं है ये है, इसलिए अंत्य अवय भी हो जाएगा तो शरीर का लक्षण करने के लिए अंत्य अवयव तो भी तो ये जुड़ेंगे देखिए 24 चौबीस पृष्ठ स्वयं अवयव है ये अवय अभी नहीं है अवयव है अवयवी सभी अवय अभी होंगे ऐसा कोई तो बात नहीं है कुछ अवयव अबा होगा अवय अभी नहीं है कुछ अवय अभी होगा जो अवयव नहीं होगा जैसे शरीर शरीर अवयवी है किंतु तो अवयव नहीं है इसका लक्षण देते हैं चौबीस पृष्ठा में देखिए, चौबीस पृष्ठा किरणावली में द्वितीय पंक्ति अंत्यावयवी त्व द्रव्या द्रव्यम अंत्यावयव वही द्रव्य होगा जो कि द्रव्यांतर का अनारंभक हो जो हस्त है वो द्रव्यांतर का आरंभक है इसलिए अंत्य नहीं होगा तो अंत्य अवय किन्तु शरीर हो जाएगा अच्छा इसलिए लक्षण हो गया पंचम पंक्ति में दिया अंत्यावय वित्व सती चेष्टाश्रयत्वम ये शरीर का लक्षण होगा जो दिया था भोगायतनम शरीरम उसको और कहने की जरूरत नहीं ये अंत्यावय वित्व सती चेष्टाश्रयत्वम ये हो गया शरीर का लक्षण चेष्टा क्या है उसके लिए कहते हैं आगे चेष्टा का लक्षण है हिताहित प्राप्ति परिहार अनुकूला क्रिया हिताहित प्राप्ति परिहार यथासख्य है अयथा संख्य है यथा संघ है हित की प्राप्ति और हित की परिहारा तद तो अनुकूल क्रिया उसी को चेष्टा कहेंगे अच्छा शरीरत्व स्थावर में भी शरीर है जंगम में वृक्ष जंगम में है स्थावर वृक्ष इत्यादि ये विश्व शरीर क्योंकि उनमें भी अनुकूल क्रिया होती है जंगम चलने वाला गम धातु को द्वित होने से अभ्यास में आ जाएगा ज फिर आगे उसका नू मगम होकर के हो गया जंग जंग ग आगे और कुछ दिया है इसको हम लोग न्याय न्यायोधन देखेंगे वहां और थोड़ा देखेंगे आगे जहा पाठ चलता है आगे दिया इंद्रियम ये शरीर का लक्षण हो गया आगे इंद्रियम है इंद्रियम के लिए कहते हैं तो इंद्रियम का लक्षण दे दिया मतलब पार्थिव इंद्रियम का लक्षण हो गया इंद्रियम गंधग्राहकम इतना लक्षण हो गया और उसका नाम हो गया ग्राणम उसका स्थान हो गया तो ग्राणम हो गया लक्ष्य लक्षण कितना हुआ इंद्रियम गंधग्राहकम दोनों से होना चाहिए इसके लिए कहते हैं अगर गंधग्राहकम नहीं कहेंगे कितना होगा लक्षण ग्रहण तो लक्ष्य है इंद्रियम होगा कहते चक्षुरा अतिव्याप्ति अति आयो अगर आप खाली इंद्रिय कहेंगे तो चक्षु में भी जाएगा तो इसलिए यहाँ गंध ग्राहकों में कहना पड़ेगा चक्षुरा अतिव्याप्ति वारण आयो अति कैसे हो गया हम इंद्रियम कहेंगे घ्राह में जाएगा जाकर के और चक्षुरादि में चला जाएगा इसलिए अतिव्याप्ति हुआ अच्छा अभी खाली गंध ग्राहक कहेंगे तो गंध ग्राहकने से अभी जाएगा घरण में जाएगा, जाएगा।, जाएगा। किंतु अन्यत्र भी चला जाएगा कहाँ कहते हैं कालादौ अति प्रसि अति प्रसक्ति अतिव्यापी काला आदि में भी जाएगा क्यों कहते हैं काल भी गंध का ग्राहक है अच्छा। खाली आप गंध ग्राहक को कहते हैं काल में भी जाएगा कैसे काल गंध का ग्राहक तीन नंबर टिप्पणी गंध ग्राहकत्व इसका क्या अर्थ है गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्व गंध विषयक जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञान तस् जनकत्व ये काल में भी रहेगा तलाद तो वर्तते क्यों कालादीना यावत कार्यम प्रति साधारण कारण कितने भी कार्य है सभी के प्रति काल साधारण कारण है इसलिए ये कार्य का देते हैं इस तज्ज्ञान यत्नेचा कालो दृष्टं दिगे वच प्राग प्रतिबंध का भावो कार्ये साधारण स्मृता पढ़िए इसको एक बार कालो दृष्टं का भावो कार्ये अच्छा यह प्राग भावो दिया है तो होने से वो दो अक्षर अधिक हो जाता है इसलिए प्राग प्रतिबंध का भावो कार्य साधारण स्मिता ऐसे अन्यत्र कहते हैं इसलिए हम भी रटा है प्राग प्रतिबंध का भावो क्योंकि प्राग भाव कहने से दो अक्षर अधिक हो जाते हैं प्राग प्रतिबंध का कार्य साधारण स्मिता तो ये, इसमें आ गया ईशस ईश्वर तज तजरता तज अर्थात तत्त तो ईश्वर का ज्ञान इच्छा और प्रयत्न यत्न ज्ञान यत्न इच्छा ये कोई भी कार्य के प्रति और कालह आगे अदृष्टम अदृष्टम जो धर्माधर्म और दिख प्रागभाव प्रतिबंध का प्राग भाव ये कोई भी कार्य होगा उसके प्रति साधारण कारण होंगे जिस कार्य का प्रागभाव नहीं होगा जिसका प्रागभाव नहीं है वो उत्पत्ति होगी उसकी इसका प्रागभाव ही है नहीं अर्थात वो पदार्थ का प्रागभाव नहीं है तो तब इसलिए कोई भी कार्य के प्रति प्रागभाव कारण है और प्राग नहीं है कि तो प्रतिबंधक है प्रतिबंधक होने से कार्य का उत्पत्ति नहीं हो पाएगा तो माना जाएगा प्रागभाव फिर और ईश्वर ईश्वर का इच्छा ज्ञान प्रयत्न और काल दृष्ट दिक ये सब साधारण अगर तेईस पृष्ठा में देखिए किरणावली में ष्ठ पंक्ति में दिया है जन्यानं जनक कालो जगताम आश्रयो मत जन्याम जनक हा, काल हा। कोई भी जन्यानाम कितने जन्यानाम के जगताम सकल जन्या जो भी जन्य होते उनका जनको काल है साधारण कारण तो है ना हर जगताम आश्रय सारे जगत का आश्रय है काल क्योंकि जगत किसी काल में ही रहेगा तो ये पंक्ति भी जान लेना है इसको आगे जहां पाठ चलता है दे दिया काला दो अति प्रशक्ति वारणा इंद्रियम इंद्रियम कहने से और काल इंद्रिय नहीं है उसमें अति नहीं होगी आगे है विषय क्योंकि शरीर इंद्रिय विषय भेदा तो तीन प्रकार विषय के लिए कहते हैं शरीर इंद्रिय भिन्न सति उपभोग साधनम विषय क्यूँकि उपभोग के लिए शरीर चाहिए इंद्रिय चाहिए विषय चाहिए तीन चाहिए और हमको खाली विषय लेना है तो शरीर इंद्रिय भिन्नत्व से कह देंगे तो हो जाएगा अभी कहते हैं कि इसमें इसमें सत्यअंत तो कितना है भिन्न ये हो गया सत्यंत तो? अगर इसको नहीं कहेंगे कितना कहेंगे उपभोग साधन उपभोग साधन कहने से विषय में जाएगा और कहा जाएगा शरीर इंद्रियो में जाएगा इसलिए कहते हैं शरीरादो अति व्याप्ति निराशाय शरीर आदो आदि कहने से इंद्रिय शरीर इंद्रिय में अति व्याप्ति हो जाएगी उसका निराश करने के लिए सत्यंतम तो जाएगा वो जितने सारे सामान्य कारण अच्छा शरीर इंद्रिय भिन्नत्व कह देंगे अभी उपभोग साधना नहीं कहेंगे शरीर इंद्रिय भिन्नत्व इतना कहने से शरीर इंद्रिय भिन्न ये परमाणु है तो परमाणु में अतिव्याप्ति हो जाएगा परमाणु के लिए उपभोग साधन नहीं है परमाणु का ये उपभोग नहीं होगा योगियों को होता है दूसरों के लिए सामान्य के लिए नहीं है परमाणु अतिव्याप्ति वाराणा विशेष दलम विशेष दलम कौन है उपभोग साधन और कालादि वाराणाय जन्यत्व भी कहना पड़ेगा आप कहेंगे शरीर और इंद्रिया भिन्न उपभोग साधन काल भी है काल शरीर इंद्रिय से भिन्न है और उपभोग का साधन भी है तो काल में जाएगा इसलिए आपको कहना पड़ेगा जन्यत्व क्षति अर्थात कोई नित्य पदार्थ ये विषय नहीं है सब विषय जो होंगे सब जन्य पदार्थ होना पड़ेगा इसलिए लक्षण में और जन्यत्व जन्य जोड़ना पड़ेगा तो पूरा लक्षण कितना हो जाएगा उपभोग साधन विषय यह दिया है कृणावली में चौबीस पृष्ठा में नीचे से सप्तम पंक्ति में है विषय प्रतीक दिया तो शरीर का विषय ये लक्षण हुआ जन्यत्व सती नहीं देंगे तो तो ये का। काल ईश्वर इत्यादि ये सब में भी जाएगा ते, ते, थे थे। थे। क्या थे है वो उपभोग उपभोग अर्थात ये कहीं है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार वो उपभोग इसको कहेंगे हाँ तो ये दीपिका में दिया है तो दिया है सुख दुख अन्यतर से अभी काल भी सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार के लिए ये कारण है उपभोग का साधन है काल अगर नहीं रहेगा तो आप कब करें उपभोग कब होगा इसका काल भी साधन है तो सामान्य कारण कहते दिया ना कोई भी चीज़ का सामान्य कारण ठीक है ओ शंकर केशवरा शु